खास मेहमान से बातें करते हैं तो आज हमारे साथ महाराष्ट्र की संजीवनी जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र अकोला से बिलोंग करते हैं और गाने के काफी शौकीन हैं तो वही उनसे बातें करते हैं आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद अच्छा संजीवनी जी अपने बारे में बताइए हाँ मैं अकोला की रहने वाली हूँ जी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है संगीत मुझे अच्छा लगता है बहुत बचपन से गाती हूँ 2005 में मैंने ज्ञान लिया था जी जी आ, 2005 से आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रहे ब्रह्मा कुमारी का। हाँ मतलब मैं मैंने कोर्स किया था तब फिर बाद में धीरे धीरे मैंने वो प्रैक्टिस शुरू की ओके ओके अच्छा ये संगीत के साथ जुड़ना आपका कैसे हुआ किस कारण से हुआ Uh, uh, मम्मी मम्मी घर के जो है मम्मी पापा वो इंटरेस्टेड थे संगीत में तो so, uh, बचपन से ही गाने सुनती आई हूँ uh, बचपन से ही मम्मी मराठी सॉन्ग्स लगाती थी टेप तब रेडियो था हाँ, हाँ. हाँ रेडियो पर सुनती थी हाँ, हाँ. और टेप था घर में तब तो वही सुनते सुनते हो गई संगीत से और गाती थी हाँ। अच्छा अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग गाते जरूर हैं और रेडियो या किसी माध्यम से हमें मिलती है। तो आपके पसंदीदा जो सिंगर है, वो कौन है और है? आ, मेरे है सोनू निगम सोनू निगम अच्छा क्यों पसंद हाँ। करते है उन्हें बहुत अच्छी लगती है मुझे इनकी आवाज़ गहराई लगती है और जो हरकतें देती है और बचपन से ही मैंने उनका जो पहला गीत मैंने सुना था वो मेरे अभी भी कानों में गूंजता है तो पता नहीं क्यों मना वर्षा डिल मेरे हिसाब से उनकी वर्षा डायल है और बहुत अच्छी लगती सुनने को गहराई है।, <laughs> हाँ। है हाँ पहला पहला सॉन्ग मैंने जो सुना था उनका कल हो ना हो से हर घड़ी बदल रही हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका तब से फिर मैं सुन के आई उनकी सॉन्ग जो उन्होंने गाए है। अच्छा फीमेल सिंगर में कौन अच्छा लगता है फीमेल सिंगर में मुझे लता मंगेशकर जी और श्रेया घोषाल और एक संजिनी नाम की भी है गायिका वो भी अच्छी लगती है अच्छा अच्छा संजीनी ये नए गायक है क्या नहीं है वो एक उन्होंने कुछ गीत गाए हैं एक दो फिल्म के लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन है वो भी एक सिंगर ही है अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग कुछ चीजें प्रेरणा मिलती हैं कुछ चीजें करने की तो आप संगीत के साथ जुड़कर क्या बनना चाहती है क्या देना चाहते लोगो को हाँ मुझे लगता है की प्लेबैक सिंगिंग करूँ हाँ, लेकिन और भी मतलब बनू और प्रगति इसमें संगीत में हाँ, और लोगों तक आव लोगों तक तक मेरी आवाज पहुंचे आपकी पहुंच है रेडियो पे लोग अभी सुन रहे हैं हाँ, मतलब मतलब मेरे गाने सुने लोग ऐसे जी जी जी अच्छा सोनू हाँ। निगम के बारे में आपने बताया और उनका एक पहला गाना जो आपने सुना कल हो हो इस फिल्म का तो उसका टाइटल हाँ। सॉन्ग जो आप थोड़ा सा गा के सुनाइए। जरूर हल घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल पलया जी भर जीओ जो है समा कल हो ना हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल पर जी भर जियो जो है कल हो ना हो पलिकों के लिए पास कोई जुआ लाख सम्भालो पागल दिल को दिल भर के जाए जो है समान कल हो ना हो जी संजय ने बात ही अच्छा प्यारा सा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी हाँ। श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुनकर और हाँ। जैसे कि हम लोग अपने जीवन में काफी कुछ करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हमारी शिक्षा से एजुकेशन से होती है तो बचपन की कुछ स्कूल की बातें आपकी बताइए स्कूल में कहीं आपको मौका मिला हो परफॉर्म करने के लिए या फिर आप स्कूल के टाइम पे कुछ परफॉर्मेंस किया हो या कुछ स्कूल की बातें आप सुनाइए हमें स्कूल में मैंने मतलब बहुत कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है सिंगिंग डांसिंग तो शुरुआत में मैंने गाया था एक गीत वो मराठी सॉन्ग था और ग्रुप सॉन्ग था वो तो वो गाया था मैंने और फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड तक मैंने डांस में बहुत पार्ट लिया था अच्छा अच्छा डांस हाँ, में जैसे-जैसे बाद में फिर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना हुआ नहीं डांसेस का तो डेवलप हुआ नहीं लेकिन अभी कभी कभी करती हूँ मैं डांस अच्छा और <laughs> हाँ हाँ और कॉलेज में बहुत बार गाया है मैंने सिंगिंग अच्छा, सबसे बहुत बहुत पहला कॉलेज में कौन सा गीत आपने गाया था उसके बारे में और किस प्रोग्राम में गाया था उसके बारे में बताया कॉलेज में मैंने परफॉर्म किया था पहला सॉन्ग क्यों हो गया ना ये फिल्म है और गीत था आओ ना ऐश्वर्या राय और विवेक ओबे राय उसमें तो वो मैंने पहले आ, सिंग किया था फिर आ, बाद में भी वो आशिकी टू टू का फिल्म आ, फिल्म का वो गीत है आ, हम मर जाएंगे आदि वगैरह ऐसे कंपटीशन में फ्रेशर्स पार्टी में मैंने गाए हैं <गया> नमस्कार आप सुनते रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात हमारे साथ महाराष्ट्र अकोला से संजीवनी जी जुड़े हुए हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है और सिंगिंग करने का काफी शौक है उन्हें और बचपन से गा रही है और अभी एक क्लासिकल सिंगर बनने का उनका सपना है और उनकी आवाज़ के जरिए लोगों में मैसेज आए और सबको अपनी आवाज़ सुनाना चाहती है तो चलिए इसी के साथ और भी बहुत सारी बातें उनसे करेंगे बहुत सारे गाने भी हम उनके द्वारा सुनेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है थाम लीजिए सिमत नाहिए विजय का नाम लीजिए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 I'm gonna make it.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 नमस्ते ओम शांति मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में काफी अच्छी बातें हुई संजीवनी जी से संजीवनी जी आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं के लिए आप एक और खूबसूरत गाना जरूर सुनाइए ना कि वो गाना फिर से आओना सुनाती हूँ थोड़ा सा गुनगुनाती है तनियाँ गुंजीसी है सारी चीज़ा गुनगुनाती है तनयाहती है महकी हवा गुनगुनाती है तन्हाया सब गाते हैं सब ही मत होश है हम तुम क्यों खामोश है दिल में जो बाते हैं ऑटो पे इतनी पासाओ ना सब गाते हैं सब ही मत होश हम तुम क्यों खामोश है अब मेरी सपनों में तुम ही तुम चाओ ना आओ ना आओ आओ ना, ना। बात ये अच्छा प्यारा संगीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज आइए आगे हा। बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र में किस जगह पे आप रहते हैं वहाँ की कुछ टूरिज्म के बारे में बताइए वहाँ देखने लायक कौन कौन सी चीजें हैं अकोला में मैं ओल्ड सिटी में रहती हूँ आ, फड़के नगर एरिया है तो अकोला में एक साला सार मंदिर है बालाजी का वो बहुत देखने लायक है बहुत ही अभी अ तीन चार साल हुए बनाया है नया और एरिया काफी अच्छा है और यहाँ पे पी वी है माना पंजाब राव कृषि विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है अच्छा। और काफी माना बहुत जगह हम ऐसे घूमने जा सकते है अच्छा है एरिया अच्छा है टूरिस्ट के हिसाब से कोई प्लेस है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो टूरिस्ट के हिसाब से नहीं वही बालाजी जो कालासार मंदिर है ना वही आते है लोग हमको अब वहाँ पर आना हो तो कैसे आना पड़ेगा माउंट आबू या आबू रोड ऐसी आबू रोड ऐसी ट्रेन से आना पड़ेगा अच्छा ट्रेन और बस दोनों ट्रेन से अच्छा अच्छा हाँ। या फिर प्लेन से भी आ सकते मतलब नागपुर तक तब वहाँ से ट्रेन से आ सकते चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है जाते जाते हाँ। हमारे श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और मैसेज के साथ एक गीत भी गुनगुना दीजिए हाँ हाँ जरूर श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगी मस्त रहिए जीवन का एक एक पल एन्जॉय करना चाहिए इंजॉय करिए और गीत सुनते रहिये गुनगुनाते रहिए दिल दे चुके सनम, सरे हो गए तेरी हो गए है हम कसम तेरी कसम तेरी ही पर को की साई गुजरेगी jo चलिए संजीनी जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया हमारे श्रोताओं के लिए आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आया तो हाँ। चलिए इसी के साथ मैं कहूंगा कि संजीनी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी और अपने बारे में बताने के लिए और बहुत ही खूबसूरत सुनाने के लिए थैंक यू सो मच वेलकम थैंक यू टू यू टू जी चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ मैं चाहूंगा इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो नमस्कर रहो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला अज रंगे रंग दे रंग दे मेरा रंग दे बसंती हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा कल तक जो थी वो आज बनी है मेरा रंग दे वो मेरा रंग थे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला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 वही दिन आया है सुन के उस पार खड़ी है मां ने हमें बुलाया है आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला